पातंजल योग सूत्र समाधिपात वाचकः प्रणवः सत्ताईस प्रणव अर्थात ओंकार उनका वाचक प्रकाशक है तुम्हारे मन में जो भी भाव उठता है उसका एक प्रतिरूप शब्द भी रहता है इस शब्द और भाव को अलग नहीं किया जा सकता एक ही वस्तु के बाहरी भाग को शब्द और अंतर भाग को विचार या भाव कहते हैं कोई भी व्यक्ति विश्लेषण के बल पर विचार को शब्द से अलग नहीं कर सकता बहुतों का मत है कि कुछ लोग एक साथ बैठकर यह स्थिर करने लगे कि किस भाव के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाए और इस प्रकार भाषा की उत्पत्ति हो गई किंतु यह प्रमाणित हो चुका है कि यह मत भ्रमात्मक है जब से मनुष्य विद्यमान है तब से शब्द और भाषाएँ रही है अब प्रश्न यह है कि एक भाव और एक शब्द में परस्पर क्या संबंध है यद्यपि हम देखते हैं कि एक भाव के साथ एक शब्द का रहना अनिवार्य है तथापि ऐसा नहीं कि एक भाव एक ही शब्द द्वारा प्रकाशित हो 20 विभिन्न देशों में भाव एक ही होने पर भी भाषाएं बिल्कुल भिन्न भिन्न हो सकती हैं प्रत्येक भाव को प्रकट करने के लिए एक न एक शब्द की आवश्यकता अवश्य होगी किंतु इन शब्दों का एक ही ध्वनि विशिष्ट होना कोई आवश्यक नहीं विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न ध्वनि विशिष्ट शब्दों का व्यवहार होगा इसीलिए टीकाकार ने कहा है यद्यपि भाव और शब्द का परस्पर संबंध स्वाभाविक है तथापि एक ध्वनि और एक भाव के बीच एक नितांत अल्लंघनीय संबंध ही रहे ऐसी कोई बात नहीं यद्यपि भाव और यद्यपि ये, ये सब ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं तो भी ध्वनि और भाव का परस्पर संबंध स्वाभाविक है यदि वाच्य और वाचक के बीच प्रकृति संबंध रहे तभी यह कहा जा सकता है कि भाव और ध्वनि के बीच परस्पर संबंध है यदि ऐसा ना हो तो वह वाचक शब्द कभी सर्वसाधारण के उपयोग में नहीं आ सकता वाचक वाच्य पदार्थ का प्रकाशक होता है यदि वह वाच्य वस्तु पहले से अस्तित्व में रहे और हम यदि पुनः पुनः परीक्षा द्वारा यह देखें कि उस वाचक शब्द ने उस वस्तु को अनेक बार सूचित किया है तो हम निश्चित रूप से यह मान सकते हैं कि उस वाच्य और वाचक के बीच एक यथार्थ संबंध है यदि ये वाच्य पदार्थ न भी रहे तो भी हजारों मनुष्य उनके वाचकों के द्वारा ही उनका ज्ञान प्राप्त करेंगे पर हाँ वाच्य और वाचक के बीच एक स्वाभाविक संबंध रहना अनिवार्य है ऐसा होने पर जो ही उस वाचक शब्द का उच्चारण किया जाएगा क्यों ही वह उस वाच्य पदार्थ की बात मन में ला देगा सूत्रकार कहते हैं ओंकार ईश्वर का वाचक है सूत्रकार ने विशेष रूप से ओम शब्द का ही उल्लेख क्यों किया ईश्वर इस भाव को व्यक्त करने के लिए तो सैकड़ों शब्द है एक भाव के साथ हजारों शब्दों का संबंध रहता है ईश्वर इस भाव का सैकड़ों शब्दों के साथ संबंध है और उनमें से प्रत्येक ही तो ईश्वर का वाचक है फिर उन्होंने ओम को ही क्यों चुना हाँ ठीक है पर वैसा होने पर भी उन शब्दों में से एक सामान्य शब्द चुन लेना चाहिए उन सारे वाचकों का एक सामान्य आधार निकालना होगा और जो वाचक शब्द सबका सामान्य वाचक होगा वही सर्वश्रेष्ठ समझा जाएगा और वास्तव में वही उसका यथार्थ वाचक होगा किसी ध्वनि के लिए हम कंठ नली और तालु का ध्वनि के आधार रूप में व्यवहार करते हैं क्या ऐसी कोई भौतिक ध्वनि है जिसकी कि अन्य सब ध्वनियां अभिव्यक्ति हैं जो स्वभावतः ही दूसरी सब ध्वनियों को समझा सकती है हाँ ओम ओम ही वह ध्वनि है वह सारी ध्वनियों की भित्ति स्वरूप है उसका प्रथम अक्षर और सभी ध्वनियों का मूल है वह सारी ध्वनियों की कुंजी के समान है वह जिह्वा या तालु के किसी अंश को स्पर्श किए बिना ही उच्चारित होता है ध्वनि श्रृंखला की अंतिम ध्वनि है उसका उच्चारण करने में दोनों ओठों को बंद करना पड़ता है और ऊ ध्वनि जिह्वा के मूल से लेकर मुख के मध्यवर्ती ध्वनि के आधार की अंतिम थीमा तक मानव लुढ़कता आता है इस प्रकार ओम शब्द के द्वारा ध्वनि उत्पादन की संपूर्ण क्रिया प्रकट हो जाती है अतः वही स्वाभाविक वाचक ध्वनि है वही सब विभिन्न ध्वनि की जननी स्वरूप है जितने प्रकार के शब्द उच्चरित होते हैं हमारी ताकत में जितने प्रकार के शब्द के उच्चारण की संभावना है ओम उन सभी का सूचक है यह सब तात्विक चर्चा छोड़ देने पर भी हम देखते हैं कि भारतवर्ष में जितने सारे विभिन्न धर्म भाव हैं यह ओंकार उन सबका केंद्र स्वरूप है वेद के सब विभिन्न धर्म भाव इस ओंकार का ही अवलंबन किए हुए हैं अब प्रश्न यह है कि इसके साथ अमेरिका इंग्लैंड और अनान्य देशों का क्या संबंध है उत्तर यह है कि सब देशों में इस ओंकार का व्यवहार हो सकता है कारण भारत में धर्म के विकास की प्रत्येक अवस्था में उसके प्रत्येक सोपान में ओंकार को अपनाया गया है उसका आश्रय लिया गया है और वह ईश्वर संबंधी सारे विभिन्न भावों को व्यक्त करने के लिए व्यवहित हुआ है अद्वैतवादी द्वैतवादी द्वैतवादी, द्वेत भेदवादी यहाँ तक कि नास्तिकों ने भी अपने उच्चतम आर्धत् को प्रकट करने के लिए इस ओंकार का अवलंबन किया था मानव जाति के अधिकांश के लिए यह ओंकार उनकी अपनी धार्मिक स्पृहा का एक प्रतीक बन गया है अंग्रेजी गॉड शब्द को लो वह जिस भाव को प्रकट करता है वह कोई अधिक दूर तक नहीं जा सकता यदि तुम उसके अतिरिक्त अन्य कोई भाव उस शब्द से व्यक्त करने की इच्छा करो तो तुम्हें उसमें विश्लेषण करना होगा जैसे सगुण निर्गुण निर्विशेष आदि आदि अन्य दूसरी भाषाओं में ईश्वरवाचक जो शब्द हैं उनके बारे में भी यही बात घटती है उनमें बहुत कम भाव प्रकट करने की शक्ति है किंतु ओम शब्द में ये सभी प्रकार के भाव विद्यमान हैं अतएव सर्वसाधारण को उसका ग्रहण करना चाहिए